तो ये सफल स्वयं मस्त्रो विवेक का यही फल है इसी विवेक के न होने के कारण ये इतरे तराध्या अविद्याख्यम आत्मात्मनो इतरे तराभ्यास पुरस्कृत सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिका च प्रवृत्ता शंकराचार्य के निरूपण की शैली मौलिक है वो कहते हैं कि इस अविद्या के नाम से प्रसिद्ध आत्मा और अनात्मा के अन्योन्याध्यास को सामने करते ही सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार चाहे वे लौकिक हों चाहे वैदिक हों प्रवृत्त होते हैं ये वज्र है अगला ब्रह्मास्त ये कोई मामूली बात नहीं है पहले गहरे के मुंह से निकलने वाली नहीं है इसका नाम है अविद्या ये अभ्यास जो इतरा तक इतर तरस इतर का इतर के साथ अभ्यास इतर इतर माने दूसरा दूसरा दूसरा का दूसरे में अभ्यास ईज्ञा है कैसी का नाम अविद्या है अध्यास को ही अविद्या कहते हैं आपको मालूम होगा कि न्याय दर्शन वाले ब्रह्म और प्रमा इन दोनों को परस्पर विरोधी पदार्थ मानते हैं प्रमा और ब्रह्म मा तो भ्रमाभ्याम जब बोलते हैं तो क्रमा भ्रमा का क्या हो जाता है अनुप्रास हो गया ना ब्रह्मा क्रमा भ्रमाभ्याम क्रमा भ्रमाभ्याम निश्चित हो क्रमा और ब्रह्म कहीं यथार्थक ज्ञान होता है कहीं भूल होती है इसी से लोग व्यवहार चलता है तो जहाँ भ्रम होता है वहाँ प्रमा नहीं होती जहाँ प्रमा होती है वहाँ भ्रम नहीं होता तो भ्रम को निवृत्त करने के लिए प्रमा की जरूरत कहते हैं अब प्रमा शब्द बहुत लोगों का अपरिचित होगा ना इसलिए उन्हीं की परिभाषा में भ्रमाशब्द का अर्थ कर जो चीज जैसी हो ने तो ने तो ने तो ने तो ने उसको वैसा अनुभव करना प्रमाण है। प्रमाण के फल को क्रमा कहते हैं प्रमाण पदम प्रमाण तदवत सत्प्रकार को अनुभव जो चीज तद्वन तद्वन जैसी है उसको वैसा ही समझना जिनका नाम प्रमाण है और जो चीज जैसी है उसके विपरीत उसको समझना ये ब्रह्म है तो आप देखो ब्रह्मा और भ्रमान जैसे आपको जब दूसरे से मजा आता है किसी भी दूसरे से हो तो आप उसके साथ बनते हैं पुरुष आपस में बन जाते हैं खाने पीने में बन जाते हैं और तो कि नहीं तो मजा लेते समय तो, तो मालूम पड़ता है कि हम सुखी हो रहे हैं धन्य धन्य है परंतु ज्यो ज्यो दूसरे से मजा लेके जाते हैं क्यों क्यों उसके साथ बंधते भी तो जाते हैं ना, और दूसरी मजेदार चीजें है ना खूब भी जाते हैं आपके घर में बात आए कि नहीं जैसे समझो एक चीला है वो एक औरत के साथ जितना बंधता जाएगा अपने गुरु को तो उतना तो छूटता जाएगा कि नहीं वो तो उधर तो एक औरत का मजा आ रहा है और इधर गुरु से छूटने का दुख आ रहा है। बंद होगा कि नहीं होगा एक दृष्टान्त दे करके ये बात बताएगा आप अपनी पत्नी के साथ जितना ज्यादा बंध जाएंगे माँ के साथ उतना छूटते जाएंगे कि नहीं तो पत्नी के साथ बंधने का मजा आएगा और माता के साथ छूटने का दुख भी तो आवेगा ना तो ये जो दूसरे में सुख मान करके हम उस पदार्थ के साथ बंधते हैं ये वैसे तो मालूम पड़ता है कि क्रमा है आ, क्या मजा आ रहा है लेकिन ये अपने हाथों अपने गांव पर फुल्हरा मारने का भ्रम भी तो है ना कराचीनता बेटी तो आपको गुलामी दुख नहीं मालूम पड़ती बोले अपने प्यारे की गुलामी तो स्वर्ग से भी बढ़ते है हाँ तो जब तक तुम बिल्कुल पराधीन नहीं हो जाते तब तक उसमें स्वर्ग है हैं? जब उसके बिना रोने लग जाओगे तब मालूम पड़ेगा कि वो प्रमा नहीं थी भ्रम था ये प्रमा और भ्रम को समझाने के लिए ये बात सुनाई है ना प्रमा और भ्रम तो हमारे योग दर्शनकार जो हैं ये जिसको हम अविद्या बोलते हैं जिसको हम अभ्यास बोलते हैं उसको वो थोड़ा ही परिवर्तन करके अविद्या नाम देते हैं आज इस बात को सर्व साधारण को काम की बात सुनाता है पवित्र को पवित्र समझना अविद्या है जैसे शरीर है वो तो शरीर में मूत्र है विष्ठा है हड्डी है मांस है काम है फूख है है? है, कि नहीं है वो तो शरीर से बाहर निकलने के बाद इन सभी चीजों को आप अपवित्र मानते हैं तो अपवित्रक अपवित्र नाखून काट के फेंक दें तो गिरे, तो अप्र तो तो अभी एक धर्मात्मा से शरीर पूरा हुआ तो उसको मालूम पड़ गया कि शरीर सूखने वाला है, स्नान किया स्नान किया चंदन लगाया देवता की इतने में क्या तो थोड़ा अरख पा गया अरक्त पड़ गया तो रक्त पड़ गया तो शरीर तो तो ना? तो फिर मानते और में शरीर नहीं छोड़ना तो रक्त को अपवित्र मानते हैं ना अभिवान का नाम मेरे छोड़ दिया अब देखो ये बात आई कि आप अपवित्रके किसको मानते हैं आप पेट में जब विष्ठा और मूत्र लिए रहते हैं तब तो आप बड़े पवित्र हैं और वो बाहर निकल जाता है तब अपवित्र हो जाता है तो ये केवल भ्रम है जब तक आप उसको मैं समझते हैं तब तक उसको पवित्र समझते हैं और जब यह समझते हैं मैं से बाहर जब समझते हैं और तब उसको अपवित्र समझते हैं इसका अर्थ है कि आपका जो उसमें आप हैं पवित्र स्वयं आप पवित्र हैं शुद्ध हैं। लेकिन उस मलमूत्र के साथ भी जब मैं करके बैठ जाते हैं तब उसको पवित्र मानते हैं और उसको जब मैं से बाहर फेंक देते हैं तब उसको अपवित्र मानने लगते हैं दात मुंह में लगा है तो पवित्र मुंह में है तो पवित्र मूत्र शरीर में है तो पवित्र तो ये ये जो अपवित्र में पवित्र बुद्धि है ये जोग दर्शन की रीति से क्या है इसका नाम अविद्या है बना इसको अविद्या बोलते हैं ये पहली अविद्या है अच्छा और अनित्य को नित्य मानना आप नहीं मानते होंगे और जो मानता है अनित्य को नित्य मानता है वो अविद्या से ग्रस्त है और दुख को सुख मानना ये विद्या है और अनात्मा को आत्मा मानना ये अविद्या सूचि अनात्मा और दुख में अनित्य में नित्य, तो क्या नित्यत्व ख्या में क्या सूचित दुख में सुख ख्या और अनात्मा में आत्मख्याति ये योग दर्शन के मत में इसको बोलते हैं अविद्या तो, अविद्या कैसे निवृत्त होती है तो कहते हैं कि पहले समाधि लगा लो और देखो कि निरुद्ध दशा के तुम दृष्टा हो तो ये पुरुषक खाति हो जाएगी पुरुषक छाती होने से गुणमयी सृष्टि से वैराग्य हो जाएगा और तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे अब तो देखो योग दर्शन के मत में ये अभिध्या है तो नित्य को अनित्य समझना देखो अपू नि, कर नित्य को अनित्य समझना सुख को दुख को समझना पवित्र को अपवित्र समझना और आत्मा को अनात्मा समझना ये क्या बात है इसका नाम विपर्जय है विपर्जय असद रूप प्रतिष्ठान ज्ञान ज्ञान विपर्जय असद रूप प्रतिष्ठा सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष का अभिवेक ही संसार का हेतु है ये देखो पौराणिक बात में सुनाता हूँ दर्शन शास्त्र की बात भ्रम और भ्रम परस्पर विरोधी हो गए हैं अविद्या और आत्मख्याति ये परस्पर विरुद्ध होते हैं विवेक और ये हैं। तो अब ये बताते हैं कि इस तरह तरह ध्यान देखो अपना आपा शरीर पर चढ़ रहे था और शरीर अपने आपे पर चढ़ रहे थे तुम मरने वाला था शरीर और तुम मरने वाला मानने लगे अपने को और नित्य थे तुम सत्य थे तुम और शरीर को नित्य मानने लगे बड़ा भैर अभ्यास होता है मरने के दिन तक भी वो तो ये ख्याल नहीं होता कि हम मरेंगे क्योंकि असल में तो अपना आत्मा अमर है तो उस अमरता में मृत्यु तो हल्की फुल्की कल्पित मालूम पड़ती है इसलिए देह के मरने का अपने मरने अपने मरने के बारे में ख्याल नहीं होता है हम तो अमर हैं और देह है मरणशील तो अपने में मृत्यु की कल्पना ही नहीं होती है मरने के मिनट तक आदमी अपने को अमर मानता रहता है ये विचित्र और देह से तादाद में कर लिया मरने वाला मानने लगा इसी प्रकार इंद्रियों में श्रम प्राण में रूप व्यास मन में संकल्प विकल्प बुद्धि में निश्चय निश्चय ये सब अध्यक्ष कि अपने आप में जब इनको आरोपित कर लेते हैं तो अविद्या हो जाती है और अपनी अबाधित सत्ता को देखो आप कभी ये अनुभव कर सकते हो कि मैं जड़ हूं अनुभव करने वालों को चुनौती है जो है ना कि वो अनुभव करें आंख बंद करके समाधि लगा के अनुभव करें कि मैं जड़ हूं ऐसी कोई कहेगा कि ये बात नहीं कही जा सकती ये बात नहीं कही जा सकती क्यों तो नहीं कही जा सकती तो ये खुलेआम बात कही जा सकती है कि मैं जड़ हूं ये अनुभव कभी हो नहीं सकता अब तो मैं जड़ हूं ये अनुभव जिसको होगा वो चेतन है यदि अनुभव हो रहा है तो जड़ नहीं है, है? और अनुभव नहीं हो रहा है तो अनुभव नहीं हो रहा है ये किसको मालूम पड़ रहा है मैं गढ़ हूं ये अनुभव कभी नहीं हो सकता और मैं नहीं हूँ ये अनुभव भी कभी नहीं हो सकता और मैं अपना अप्रिय हूँ ये भी अनुभव नहीं हो सकता और आसमान का खूल तोड़ो ये बात दूसरी है अनुभव की प्रणाली में ये बात कभी आ ही नहीं सकती। तो अपनी प्रियता अपनी चेतनता और अपनी सत्यता दृश्य में आरोपित करके और दृश्य की मियमाणता दृश्य की जड़ता और दृश्य की अप्रियता अपने आप में आरोपित करके मनुष्य दुखी हो रहा है इस दुख से बचने का उपाय यह है कि मनुष्य विचारवान बने ये जो लोग विचार से विचार को सुलाकर जो सुखी होना चाहते हैं आप आप विचार करके देखोगे तब मालूम पड़ेगा लोग कहते हैं विचार मत करो मारे वो कहते हैं कि विचार को सुला दो ऐसे कहते हैं कि आंख बंद कर लो तब तो तुम सुखी हो जाओगे यही न कहते हैं ऐसा तो कोई देखो बुरे शब्द का प्रयोग हम कैसे करें, अगर आपको कोई कहे कि तो तुम आंख बंद कर लो तो सुखी हो जाओगे तो जो आपकी आंख बंद करवाना चाहता है वो आपके जेब में से कुछ निकालना तो नहीं चाहता है विचार का तिरस्कार विचार का तिरस्कार क्यों करना विचार तो का ही अगर तिरस्कार करना है तो नीच की गोली खा लो तो बेहोशी का इंजेक्शन लगवा दो अविचारक हो गंधो विचार एना में बरतते अब देखो इस संसार में जितने व्यवहार होते हैं आप मत बोलना कि कोई पक्षपाती बोल रहा है पक्ष होने से तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता पक्षी हो जाता है ना जिससे पक्ष सुपक्ष तो पक्ष मत करो लौकिका वैदिकाश्च सर्वे व्यवहारा आप दूसरे आचार्यों से तुलना मत करना है ये तत्व का निरूपण है व्यवहार का निरूपण नहीं है जितने लौकिक और वैदिक व्यवहार होते हैं कौन से व्यवहार प्रमाण प्रमेय व्यवहार अच्छा देखो हमें एक व्याख्यान आपको सुनाते हैं भाई और बहनों अब व्याख्यान सुनने का समय नहीं है न व्याख्यान देने का आपको काम करने का समय है लोगों ने व्याख्यान सुना की नहीं व्याख्यान देना जो है ये भी एक काम है ये जब मंच पर खड़े होकर लोग बोलते हैं ना और नह अब व्याख्यान देने का समय नहीं है काम करने का समय तो उनकी जबान काम करती होती है ये बात तो बिल्कुल ठीक है उपये को तो उनकी जबान काम करती होगी असल में ये जितना शब्द व्यवहार है ना शास्त्रीय व्यवहार है ये शंकराचार्य भगवान ने क्या बढ़िया कहा वचनम व्यापकम नतु कारकम् आप इस बात को हका रहस्य समझो वो कहते हैं वचन जो होता है मुंह से जो बात बोली जाती है वो समझदारी के लिए होती है वो करने के लिए नहीं होती तो बोले ये क्या हुआ तो शंकराचार्य का कहना ये है कि हम किसी से कुछ कराना नहीं चाहते हैं हम पहले उसको उस समझ देना चाहते हैं और उसके भीतर जो समझ पैदा होगी वो उससे काम करा वचनम ध्यातकम न तो कारकमे अमृत वचन है वो अमृत वचन है ये मनुष्य को पहले बुद्धि हो और वो समझ करके काम करे यदि उसको तुम समझ नहीं देते काम देते हो तो उसको तुम मनुष्य नहीं समझते उसको मशीन समझते हो मशीन को समझ नहीं दी जाती काम दिया जाता है और मनुष्य को पहले समझ दी जाती है फिर काम दिया जाता है ये जो लोग समझते हैं कि बस समझ नहीं समझ नहीं चाहिए काम चाहिए तो तुम मशीन नहीं होते तो तुम होते किसान तो तुमको हल में जो देता है लेकिन ईश्वर कृपा से तुम मनुष्य हो पहले समझ लो और सिर्फ करो बुद्धि करते करने कराने वाली शरीर के मशीन को चलाने वाली बुद्धि है दूसरा इस मशीन को नहीं चलाता इस मशीन पर जो बैठा है वो तो इस मशीन को चलाता है अब आ गई बात करापकम नटु का रकाम जितना भी वचन होता है मुंह से बोल के जो बात कही जाती है वो मनुष्य को बुद्धि देने के लिए होती है अच्छा तो प्रमाण प्रमेय का जो व्यवहार है अब प्रमाण प्रमेय भी आपको बताना पड़ेगा क्योंकि संस्कृत भाषा हम लोगों के लोग व्यवहार से जरा दूर पड़ गई है ना तो ऐसे समझो कि बोलते अच्छा इसके लिए सबूत दो बोलते हैं ना सबूत दो सबूत चश्मदीज गवाह चाहिए ऐसे बोलते हैं उर्दू बोलते है ना उद चश्मी मां चश्मदी माने जिसने अपनी आप से देखा ऐसा गवाह चाहिए सुना सुनाया नहीं आंख से देखते तो आंख से देखेगा कौन है ना देखने का औजार क्या है और देखा जाएगा क्या तो देखने वाले को प्रमाता बोलते हैं देखने के औजार को प्रमाण बोलते हैं और जो चीज देखी जाती है उसको प्रमेय बोलते हैं है ना जैसे देखो ये घड़ी है तो घड़ी है प्रमेय ये देखी जा रही है और प्रमाण क्या है आख आख से देखी जा रही है और देखने वाला कौन है आख वाला मैं ये देखने वाला हुआ ये प्रमाता प्रमाता माने देखने वाला जानने वाला और प्रमाण माने देखने का औजार है ना और जो देखा गया सो प्रमेय ये बात इसलिए आपको तो सुनानी पड़ती है कि कई लोग संस्कृत भाषा से थोड़ा दूर हो गए हैं तो उनको बताना पड़ता है अच्छा तो ये जो व्यवहार होता है ये कब होता है पहले अभ्यास को आगे रख लेते हैं माने हम जब एक अंतकरण में एक बुद्धि में अपने मय को बैठा लेते हैं और अंतकरण और मैं को अपने आप में आरोपित कर लेते हैं मैं आंख वाला मैं कान वाला मैं नाक वाला मैं जीभ वाला ए? ये अभ्यास जब कर लेते हैं अपने प्रकाश को अपनी चेतनता को बुद्धि आदि इंद्रियों में डाल दिया बुद्धि आदि मन नेत्र आदि इंद्रियों में अपने प्रकाश को डाल दिया और इनकी विशेषताएं जो हैं उनको जब अपने में आरोपित कर लिया तब प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार चलता है बोले तो के दुनिया में तो ऐसी बात है जब हम देह में मैं करके बैठते हैं ये देह में बैठा हुआ मैं हूँ प्रमाता इससे भी अपने को अलग करना पड़ता है ये सही श्रोता दृष्टा स्पष्टा ममता ग्राता ये आत्मा इन इन इंद्रियों से संबंध करके तब देखने वाला सुनने वाला जानने वाला होता है बोले जितना लौकिक व्यवहार होता है सब में इसकी जरूरत पड़ती है बोले सिर्फ वैदिक व्यवहार कैसे होता है तो वैदिक व्यवहार भी ऐसा ही होता है अब आप देखो कोई कहेगा कि शंकराचार्य जो वैदिक शिरोमणि और वैदिक व्यवहार को अध्यात्म पूर्वक मानते हैं पहले अभ्यास हो लेता है तब वैदिक जवाब होता है अब तो शंकराचार्य जी बात कहते हैं तो शंकराचार्य का ये बात कहना तो वैदिक है कि अवैधिक है हम लोग यही तो नारायण शंकराचार्य कहते हैं कि चूंकि ये बात भी वेद में लिखी है कि वैदिक व्यवहार भी अभ्यास को आगे करके ही होता है हैं? इसलिए हम ये कहते हुए भी कि वैदिक व्यवहार अविद्यामूलक है ये कहते हुए भी हम वैदिक ही हैं है कोई ऐसा आचार्य जो कहे कि हम हम जो बोलते हैं वो अविद्या में बोलते हैं है? किसी आचार्य की हिम्मत है अकेले छोड़ के भाग जाएंगे उसको है ना ये जो लोग आचार्य बनते हैं है ना उन वो कहेंगे अरे हम जो बोलते हैं सोई विद्या सोचते हैं तो ये विद्या है शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि हम जो बुद्धि से अंतकरण से एक होकर के संस्कार युक्त मन से अनाभि संस्कारानुसारिणी बुद्धि से सोच कर सुन कर देख कर जो बोलते हैं वो बोलना हमारा चाहे वैदिक हो चाहे लौकिक अभ्यास पूर्वक है अविवेक पूर्वक है अज्ञान पूर्वक है अब इसकी गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा ना बोले कि आचार्य जी आप ऐसे बोलो ना उनको सलाह भी तो देने वाले होते हैं ना ऐसे बोलो कि लोक का सारा व्यवहार अभ्यास से होता है लेकिन वैदिक व्यवहार अभ्यास से नहीं होता ऐसे क्यों नहीं बोलते हो बोले वेद में लिखा है कि जब विराट शरीर की उत्पत्ति हुई तो उसके साथ साथ वेद भी प्रकट है आप लोग गुरु गुरुसूत्र का पाठ सुनते होंगे करते होंगे ऋचह सामान ही जगे छिरे हाँ स्मा दजुष की उत्पत्ति हुई शाम की उत्पत्ति हुई रेख की उत्पत्ति हुई ये काल में उत्पन्न होते हैं तो पहले छिपे हुए थे बोले तो जी हाँ छिपे हुए थे कहा छिपे हुए रहते हैं इनके छिपने की जगह कहाँ है तो स्वप्न में आप देश का मंत्र सुन सकते हैं और जागृत में वेद का मंत्र पढ़ सकते हैं लेकिन सुशुद्धि में क्या वेद का मंत्र आपको सुनाई पड़ेगा या, या आप पढ़ सकेंगे तो बोले कि तुम अवैदिक की तरह बोल रहे हो तो हम अवैदिक की तरह नहीं बोल रहे हैं वेद का मंत्र बोल रहे हैं तत्र वेदा आवेदा भवंती तत्र माता माता भगवती पिता पिता भगवती देवा देवा भवंती वेदा वेदा भवंते काल में और सुसुप्ति हमारे जीवन का एक काल है आप ये मानते हैं कि नहीं कि ये जागृत अवस्था जिसके जीवन का एक काल है बारह घंटा सोलह घंटा है उसी के जीवन का छह घंटा एक काल है सुसुप्ति किसी दूसरे के जीवन का काल नहीं है हमारे जीवन में एक ऐसा काल आता है जहाँ जगत की स्मृति नहीं होती और वेद की भी स्मृति नहीं होती वहाँ लीन हो जाते हैं इसी से मनोमय कोष के प्रसंग में सही स्तरीय उपनिषद में वेद का वर्णन है आप देखना सही स्तरीय उपनिषद में जहाँ पंचकोष का वर्णन है आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि जब हम अपनी बुद्धि मन मन अंत इनके साथ जब हम अध्यास करके बैठते हैं तब बुद्धि में विद्यमान जैसे कल की स्मृति आती है वैसे बुद्धि में विद्यमान कल के पढ़े हुए वेद भी आते हैं उनका ज्ञान भी आता है तब जब हम अंतकरण से साधना करते हैं तब वैदिक व्यवहार की प्रवृत्ति होती है तो लौकिक और वैदिक जितने भी प्रमाण और प्रमेय व्यवहार हैं वे अध्यास पूर्वक ही हैं और अच्छा अब आपको बहुत सीधी बात सुनाता हूँ एक आदमी को तो आप रास्ते पर खड़े होकर बताते हैं कि सीधे यहां से सामने चलेगा फिर बाहर घूम जाना तो चौपाटी मिलेगी वो तो आप जानकार को बताते हैं कि अनजान को बताते हैं अगर जानकार को बताते हैं तो आपका बताना व्यर्थ है।, है और अनजान को बताते हैं तब आपका बताना सफल है तो ज्ञान अज्ञानी को दिया जाता है ज्ञान ज्ञानी को नहीं दिया जाता ज्ञान अनुवाद नहीं होता हो और ज्ञान पर तो का होता है या तो विधि निषेध करे ये काम करो ये काम मत करो ये तो हुआ लौकिक वैदिक संसार में ये काम करने से तुम्हारा भला है और ये काम करने से हानि है तो ये बात हम बिना वेद के भी समझ सकते हैं लौकिक जो बात है ना लौकिक बात बड़ी अद्भुत है लौकिक बात हम बिना वेद के अन्वय व्यतिरिक की युक्ति से समझ सकते हैं देखो ये करने से लाभ है जहाँ जहा जिसने जिसने ये किया है उसको लाभ हुआ है और जहाँ जहाँ जिसने जिसने ये नहीं किया है उसको हानि हुई है तो हानि लाभ फल रूप जो हानि लाभ हैं उसको दृष्टि में रख करके ये कर्म फल से अनुगत है ये कर्म लाभ से अनुगत है ये कर्महानि से अनुगत है तुम कर लो तो ये बात वेदांत तो शास्त्र में हो सर्वापेक्षा अधिकरण के पूर्वगर्तीकरण में वेदांत तो शास्त्र में बिल्कुल निर्णय अंतर्गे इसी वेदांत समय क्रमौकिक कर्म तो अन्वय व्यतिरैक के दृष्टि से हो सकते हैं लेकिन इस कर्म से स्वर्ग मिलेगा ये बात अन्वय से नहीं जानी जा सकती तो जिसने जिसने ये यज्ञ किया उसको उसको स्वर्ग मिला और जिसको जिसको जिसने जिसने ये पाप किया उसको, उसको उसको ये नरक मिला तो नरक और स्वर्ग लोगों को आंख से दिखाया नहीं जा सकता पौराणिक तो उपाख्यानों पर सबका विश्वास होता नहीं तो ये बात केवल वैदिक रीति से मालूम पड़ सकते हैं तो विधि निषेध बताने वाले वेद और एक वेद होता है जो विधि निषेध नहीं बताता केवल वस्तु का स्वरूप बताता है कि ये चीज कैसी है उसको शासन नहीं बोलते हैं शासन अलग है ना साक्षा अलग होते हैं साक्षा तो आधार आचार्य होते हैं वेद जो है वो शास्ता भी है और शंसक भी है आपको एक दूसरा वेद सुनाते हैं ये आगे बड़े विस्तार से ब्रह्म सूत्र में ये प्रसंग आने वाला है तो धर्म और अधर्म के बारे में तो वेद साक्षता है शासन करता है परंतु आत्मा ब्रह्म है ये वेद का शासन नहीं है संसन है सूचन है केवल बदलाता है ये इसमें ये करो ये मत करो ये तुम्हारे कर्तृत्व की स्थापना इसमें नहीं है तो जहाँ कर्तृत्व की स्थापना करता है देश वहाँ तो साफ ही है क्योंकि हाथ से होम होगा पाँव से तीर्थ यात्रा होगी जीव से बोलना होगा मन से भावना होगी वहाँ तो करता को स्वीकार करके ही वेद कर्म का उपदेश करता है इसलिए कर्म का फल चाहे लौकिक हो और चाहे वैदिक हो बताने वाला अभ्यास पूर्वक बोलता है अब रही बात मोक्ष परक्षा यदि बद्ध न हो तो मुक्ति किसको चाहिए तो जो बद्ध है उसी को मुक्ति की जरूरत पड़ती है और जो बद्ध है स्विद्यवान है अनजान है अनजान होना और बंध होना एक ही चीज है इसमें दो चीज नहीं है बिल्कुल एक चीज है अनजान होना और बंधना असल में अज्ञान ही बंधन है जो अज्ञान से मुक्त नहीं होगा वो बंधन से मुक्त नहीं होगा एक जगह से छूटेगा दूसरी जगह बंध रहेगा एक जगह से खुलेगा दूसरी जगह जुड़ेगा उसका पशुत्व निवृत्त नहीं होगा वेद की भाषा में हो वेद में उसको पशु कहते हैं बैल एक घर से तो खुल गया लेकिन दूसरे घर में पकड़ा गया बस बोले वो बोलते हैं कि बैल जहाँ जाएगा वहाँ हल में ही कुछ जुटेगा धा जहाँ जाएगा वहाँ वो ही जोगा अरे तो तुम राम को छोड़ के कृष्ण के जाओ चाहे कृष्ण को छोड़ के है ना? और ईसा के जाओ चाहे ईसा के छोड़ के मोहम्मद के जाओ चाहे मोहम्मद को छोड़ के और किसी के जाओ जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें किसी न किसी का हुक्म ई मानना पड़ेगा हाँ। किसी न किसी की बात आरोप विश्वास करना पड़ेगा इनकी मत मानो उनकी मत मानो बस इतना ही तो हो सकता है पशुत्व की निवृत्ति नहीं होगी गुलामी बिल्कुल बनी रहेगी तो विधित प्रतिषेध मोक्ष पर जो शास्त्र हैं वो भी अविद्यावान के लिए ही हैं तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जो अनजान होता है उसी को शासन की और समय की जरूरत होती है बच्चे को अगर मालूम हो कि आग में हाथ डालने से हम जल जाएंगे तो खुद ही उससे दूर रहेगा बताने की जरूरत क्या पड़ेगी लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि हम दूसरे की बुराई करेंगे तो हमारा बुरा होगा क्योंकि बुराई जिसके प्रति की जाती है उसके साथ नहीं जुड़ती वो किसके साथ जुड़ती है कर्ता के साथ ये आपको तो मालूम है है ना? बुराई जिसके प्रति की जाती है उसके साथ नहीं जुड़ती बल्कि बुराई का जो कर्ता होता है उसके साथ जुड़ती है कर्म हमेशा कर्ता के साथ जुड़ता है कार्य के साथ नहीं जोड़ अब लोग अब ये कौन बतावे कहीं तो मालूम नहीं है इसके लिए साक्षा के शास्त्रता की आवश्यकता होती है शास्त्रा परंतु शास्त्रा भी तो अपने अपने अंतकरण के भेद से तरह तरह के होते हैं अनेक शास्त्रा होते हैं किंतु शास्त्री बहुत से आप यदि शासक बहुत शासन में मर्यादा में अव्यवस्था हो जाएगी सत्ता एक होना चाहिए अनेक नहीं होना चाहिए अब बोले कि भाई किसी के अंतकरण में भ्रम हो प्रमाद हो विप्रलिप्ता हो करणा पाठव और उस शास्त्रा बैठे तो क्या होगा है? उसके लिए संविधान चाहिए कि नहीं तो आज राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का युग है कि संविधान का युग है आप बताओ आप आपको तो बीसवीं शताब्दी में रहते हो संविधान प्रधान है कि राष्ट्रपति या प्रधान प्रधानमंत्री प्रधान है आप जानते हो ना संविधान प्रधान है क्यों भाई आप लोग तो बहुत आगे बढ़े हुए हो बीसवीं शताब्दी में रहते हो विज्ञान का युग है विज्ञान का युग है कुछ आगे बढ़ो आप तो फिर वैदिक युग में आ गए है? वेदमानी संविधान है ना और जब वो अधिनायक तंत्र होता है ना हिटलर शाही होती है तब शास्त्रता तंत्र होता है माने एक व्यक्ति की बात को प्रधानता देना ये नादर शाही है ये हिटलर शाही है, है ना और संविधान को प्रधानता देना संविधान को प्रधानता देना माने सभी व्यक्तियों को संविधान के अनुसार होना आज बीसवीं शताब्दी का ये पढ़ा हुआ विज्ञान समाज शास्त्र विधान शास्त्र है संविधान को प्रधानता क्यों देता है व्यक्ति को प्रधानता क्यों नहीं देता आप वेद पर क्यों चढ़ते हैं वेद माने मनुष्य जाति का सार्वकालिक संविधान शाश्वत संविधान केवल कर्मों के आधार पर बना हुआ नहीं मनोवृत्तियों के आधार पर और मनोवृत्तियां भी बदलती हुई होती हैं, तो उनके आधार पर नहीं जीवात्मा के आधार पर केवल जीवात्मा के आधार पर नहीं अद्वैत सत्य के आधार पर अब लोग पर जब वो संविधान कार्य होता है कानून से कौन पकड़ा जाता है देखो आपको। आपको आप आपको जब सिपाही बनके आप चौराहे पर खड़ा होंगे और मोटर का ठीक ठीक नियंत्रण नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे ना पहले सिपाही बनेंगे फिर मोटर के नियंत्रण का अधिकार आ जाएगा ये बात मोटी हो गई बोला तो माने अधिकारी पुरुष जो होता है अधिकारी पुरुष जो होता है वो संविधान के अनुसार अपने अधिकार में आबद्ध होता है ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण कर्म क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय कर्म वैश्य के लिए वैश्य कर्म और शूद्र के लिए शूद्र कर्म मनुष्य पहले और उसके लिए विधान बाद में अच्छा देखो इसका लक्ष्य क्या है इस तरह से हमारे चेतन पहले और जड़ बाद में, है और जो वर्गवाद है ना वर्गवाद अर्थ के अनुसार मनुष्य का विभाजन ये एक पूंजीपति है और ये सर्वहारा है ये कामरेड भाई कैसे विवाद करते हैं मनुष्य जाति का विभाग कामरेड भाई कैसे करते हैं कि कर किसके पास पैसा है किसके पास नहीं है पैसा के आधार पर मनुष्य का विभाग ये जड़वाद है और मनुष्य के आधार पर संसार के कर्म और द्रव्य का विभाग ये चेतनवाद जे, है बोला अब वो बहुत अन्याय होने पर प्रतिक्रिया होती है वो बात दूसरी है तो अब आपको ये बात सुनाते हैं कि मोक्ष का वर्णन भी शास्त्र में बद्ध के लिए है, है? और निषेध का वर्णन जो राग से प्रवृत्त है उसके लिए है और विधि का वर्णन जो विशेष वस्तु को चाहता है उसके लिए है विधि है विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए अधिकारी हो, हो। अर्थी समर्था विद्वान शास्त्र अपरचुत का चाहता हो योग्य हो ए, समझदार हो ए, और उसका वैसा करना गैरकानूनी ना हो तब वो अधिकारी होता है है ना? तो उसके लिए होता है विधान और जो राज के बस होकर के औचित्य का विचार नहीं करता राग भी अधीन सारा काम करता है उसके लिए निषेध की जरूरत पड़ती है ये मत करो ये मत करो ये मत करो क्योंकि तो। वो रागवत होकर के पत्नी का पक्षपात करेगा पुत्र का पक्षपात करेगा अपना पक्षपात करेगा दूसरे का नुकसान करेगा तो उसके लिए निषेध होना चाहिए ये मत करो ये मत करो अच्छा नारायण और जो अपने को बद्ध रहा है वो मोक्षोपदेश का अधिकारी हो जाता है तो के दुखी हो रहा है तो ये शास्त्र लौकिक शास्त्र वैदिक शास्त्र पारलौकिक शास्त्र और पारमासिक शास्त्र ये सब के सब अविद्या के कारण जो संसार में भटक रहे हैं उनके लिए उनके लिए होते हैं जो अविद्या से मुक्त हो गया है उसके लिए शास्त्र नहीं होते हैं अभी प्रसंग फिर आपको कल विस्तार करके सुनाए